कि गुरु सा के बाद चलो नशा चर कट को अपारा चतुरंगिनी अमी बहुधारा विविध भाध जाना विपुल वरण पताक ध्वजनाना चले मत गजूठ घने रे ्रावित जलत मरुत जनु प्रेरे वरन भरन बिरदय ती काया समर सूर जा नही बहू माया अति विचित्र वाहनी विराजी बसंत सेनु जन साजी चलत कटक दिग सिंधुरोभित पयोधि कुठर डगमगही रेनु रब गयताई मारुत खचित बसुधायलाई पनवन शान घोर रव बाजय समय के भेरी घन जनु गई ढेरी नतीजनाई सुबह सुट सुखदाई हे हरिनाद वीर सब करज निज बल सब सोच सुनऊ सुा मरदू भाल कपिन के ठट्ट भूप दो भाई हसी कह सन मुख पौज रिंगाई यह सुशी सकल कपिन जब पाई आये करी रुबीर दुआई ए विशाल कराल मर कट काल समान ते मानू सफ छऊाही भूडर वृंदना बान ते नख सहेले शैल महात्मायुग सबल संक नहीं जय राम रावण मत गज मृगराज सुजस बखानी दुह से जय जय कारी निज निज जोड़ी जानी बेरे वीर उत राम उत रामण बखाने रामचंद्र की जयन सुनुमान चंद्र की जय तो अब देखते हैं कि यहाँ रामचरित मानस के अनुसार चार दिन का युद्ध पूरा हो गया पांचवें दिन रावण जो युद्ध करने के लिए चलता है तो उसके मुख्य मुख्य बी सब मारे गए पुत्र तो मेघनाथ तक मारा गया अब वो युद्ध करने के लिए किसको भेजे और कोई नहीं दिखाई दिया तो स्वयं युद्ध करने के लिए चलता है और बड़ी सेना लेकर की चलता है और जब युद्ध करने के लिए निकला तो उसको अब होने लगे बहुत से सरगाल गिध और कौ गधे सब बोलने लगे तो इनकी आवाज धनी जगह ऐसी लगती है की मानो उसका जगह काल दूत उसके आए हो और उसको सूचना दे रहे हो कि अब तुम्हारे मृत्यु निकट आ गई हम रात आने वाले हैं तुमको अब ले जाए लेकिन राम इसकी किसी की परवाह नहीं करता तो अपनी सेनाधी आगे बढ़ता जाता है अब सेना का वर्णन करते हैं कैसे उसकी सेना है कहते चले वो निशाचर कटके अपारा निशाचर वो रावण चला और उसकी अपार सेना है अपार वाणी बहुत बड़ी सेना है उसको भी गिनना मुश्किल है बांदरों की सेना भगवान राम की सेना तो बहुत बड़ी है ही है शंकर जी कहते हैं जो उसको गिनना चाहे वो मूर्ख हाँ? ऐसे करके बहुत बड़ी सेना करके बता देते हैं लेकिन रावण की सेना भी कोई कम नहीं है वो भी अपार सेना लेकर के चलता है अब ये अपने आध्यात्मिक जैसे देखते रहे भगवान और उनकी सेना क्या है और रावण मोह है और मोह की सेना क्या है मोह को यहाँ पर अब स्पष्ट रूप से समझ लें मोह के देने वैसे तो व्यवहारिक रूप में जहाँ आ सकती उसे मोह मानते हैं लेकिन मुख्य रूप इसका यह है कि परमात्मा का ज्ञान न होना उसमें विश्वास न होना और भौतिक समृद्धि और इंद्रिय भोगों को ही सुख मानना मोह है ना? कि हरिणा के शरीर बड़े आराम में है तो इससे बड़ी दुनिया में कोई बात नहीं अगर इंद्रियों को भोग प्राप्त हो गया खाने को बढ़िया स्वादिष्ट मिल गया तो समझो इससे बढ़िया दुनिया में और कोई बात नहीं ऐसे समझने वाले जो व्यक्ति हैं ये ये सब मोह ये मोह छूटना बड़ा मुश्किल है पहले भी ये मोह को कोई मोह करके मानते ही नहीं दो भाग मोह की अवस्था में होंगे तो ये करके मानेंगे कि जो हम समझ रहे हैं बिल्कुल यही सबके और है ही क्या बार फिकी के साथ लोग बात कहते हैं कि अगर शारीरिक सुख भोग सुख नहीं है तो और क्या सुख है क्या सुख है मैंने ऐसे गुस्सा है कि उसके चुछड़ा करके कहेंगे और क्या सुख है इतनी ज्यादा संकीर्ण बुद्धि और उसमें ज्यादा लिप्तता है कि उसके आगे कुछ नहीं सुखा कहोगे आगे भी सुख है इससे उच्च कोट के सुख है क्या तुम मेरे दलदल में पड़े हुए जैसे सूर्य कीचड़ में दलदल में पड़ा हुआ ये कोई सुख है उसे सु� ऊपर उठो दूध क्या उसके ऊपर कुछ नहीं बात है विकास समय नष्ट करना बुद्धि खराब करना तो ये सब क्या है ये दशा मानसिक दशा क्या है इसी का नाम मोह है हम ये अपने आप अपने भीतर घूमो किसी दूसरे को देख नहीं सकता कि किसी में किसान मोह है कैसा क्या है जिसको देखना हो तो अपने आप अपने हृदय में देखे हमें ये सब कृष्णा अनुभव में आता है कैसा लगता है अपने आप में हुँ। हुँ। उसी से पता लगे मोह है कि नहीं और मोर ये सारे दुखों का कारण ये व्यक्ति समझता है सुख जीवन के और वह सुख नहीं उसके पीछे बहुत बड़ा दुख है राई वर दुख सुख के पीछे पहाड़ वर दुख छिपा है उसके पीछे इन सुखों के पीछे जिनको दुख मानता है उसके पीछे कितना विशाल दुख का पहाड़ तैयार खड़ा है वो नहीं दिखाई देता नाना प्रकार के दुख भय चिंता क्लेश व्याकुलता अशांति और फिर दूसरे से लोगों से संपर्क में जब व्यक्ति समाज में आवे तो उनके साथ कलह, कर्कशता झगड़ा फसा मार कुट ये सब उसी का परिणाम है तो ये मोह जो ये है इसकी अब जो नाम सब गिनाए है क्या है? ये मोह की सेना है तो तो तो मोह अपनी सेना लिए हुए चला आता है ऐसे करके वर्णन करा अब सेना का वर्णन करेंगे तो सेना चतंगनी सेना होती थी प्राचीन काल में चार प्रकार की सेना रहा करती थी एक तो सबसे बड़ा जो सैनिक किया सेनापति या राजा हुआ करता था रथ पर चलता था तो कुछ रथ होते तरह रथ होते मंत्रियों के व्रत होते थे सेनापतियों के व्रत होते थे एक रथों की सेना रहती उसके बाद नंबर दो सेना हाथियों की हाथियों के बाद फिर तीसरी घोड़ों की और फिर चौथी घोड़ों के बाद पैदल सेना ये सेना प्राय सेना जितनी सेन, सेना लखों की होती थी उससे दुगने हाथी होती थे दुगने से हाथियों से दुगने घोड़े होते थे घोड़ों से भी ज्यादा दुगने चौगने बहुत पैदल बहुत हुआ इस प्रकार से ये सेना लेकर ले के चतरंगिनी सेना लेकर केवर चला इसके माने उसके में रथवी है और हाँ स्वयं के ऊपर बैठकर के आता है उसका वर्णन आगे रख पर बैठकर के वो चला और हाथी भी रहे घोड़े भी रहे इसकी सेना में तो गधे और खच्चर भी सवार थी उनकी भी सेना रही और फिर पैदलों की सेना ये सबकी सेना सब लेकर के चला चकर बहुधारा धार तो कहते है जैसे नदी की धार हो तो बहुधारा के माने सेना तो है लेकिन उसकी जितनी जितनी भी ये एक एक अनि है जैसे रथ की एक धार हाथियों की एक धार धोड़ों की एक धार ऐसे करके धार माने भी सेना है वैसे तो लेकिन धार के माने जिसे एक साथ एक सब समूह का समूह आगे बढ़ता चला जाए तो धार की तरह से दिखाई दे जरा ऊपर पहाड़ ऊपर चढ़ करके देखो सेना चल रही है तो ऐसे मानों पड़ेगा की देखो रथों की एक धार जा रही है एक खांचियों की धारा जा रही है घरों की धारा जा रही है ऐसे करके कि ये सब ये जो है, चले जा रहे हैं सबकी सब सेना सब जो है आगे बढ़ रही है जिधर ये बानव सेना जी शोर थी वो शोर ये मैदान में बढ़ते चले जा रहे हैं विविध घात वाहन रथ जाना अब ये चतरंगिनी सेना में अनेक प्रकार की सवारियां हैं उनका वर्णन करते हैं विविध भाती वाहन तरह तरह के वाहन है तो जान यान यानमन सवारियां जो है वो हो वो भी विविध नाना प्रकार के रथ भोले सवारियां ये सब तरह तरह की है उस सेना में उन पर चढ़े हुए वीर लोग चले जा रहे हैं विपुल वर्ण पताक ध्वजनाना और बर्णमण रंग के तरह तरह के अनेक रंगों के पताकाएं हैं और ध्वजाए हैं ध्वजा पताकाए भी सब लिए हुए।, हुए हैं ध्वजा दिए हुए हैं रावण के रथ में ध्वजा लगी हुई है मंत्रियों आदि के सैनिकों आदि के जो रखा है और न चलेगी हुई है और जो घोड़े के ऊपर खच्चरों के ऊपर गधों के ऊपर सवार हैं, वो अपने हाथ में पताका लिए पताका बने छोटी झंडी हुई हुए इस तरह से ये सब के सब सेना जो बरन है वो ध्वजा पताका लिए चले और सबके बरण बरने तरह तरह के झंडे एक से नहीं तरह तरह के झंडे इसलिए है जिससे की झंडो से ही पहचान होती थी रावण की सेना में जितने तरह तरह के झंडे तो पहचान लेता था मेरी सेना के ये सैनिक लोग वहां तक थे उनका झंडा इस रंग का दिखाई दे रहा बने हमारी सेना की है हमारी और कौन कहा है माने जैसे को पहचानना है कि हमारा मंत्री कहाँ लड़ रहा है सेनापति कहा लड़ रहा है ये सब करके उसको देखना है तो उन झंडों से पहचान लेगा कि दूर यहाँ पर इतनी दूर पर इसलिए उन पहचान के लिए तरह तरह के झंडे रहा करते चले मतगजूठ मत गांति मतवाले हाथी हाथी भी उसमें है सेना में वो भी चले और तो जूठ घनेरे मन इकट्ठे होकर के हाथियों के झुंड का झुंड उनके ऊपर सवार उसके सैनिक ये सब, के सब चले प्रावृ जलद मरद जन प्रेरे अब हाथियों का जो धार दिखाई देती है अब उसे दूर से देखा तो सीधा आपने कैसी दिखाई दे कि जैसे बर्षा ऋतु काले काले बादल उमर रहे प्रावेट और बर्षा ऋतु बरसात के काले बादल जो हैं मृत तो जन प्रेरे ऐसी जवा चली हो तो खपरा उड़ते चले जा रहे हैं वो काले काले बादल बस ऐसे काले काले हाथी उनका समूह का समूह बादलों की तरह से उड़ता चला जा रहा है ऐसे दिखाई दे बरना बरना बिर दैसे निकाया बीरद के मैंने वीर लोग वे लोग जो बड़े बड़े योद्धा है वो सब लोगों को बिरदय बिर इसलिए कहते हैं की जिनकी बहुत बड़ी है बीरद कमाने माने यश कीर्ति जो कभी हारे नहीं लड़ते रहे सदा जीतते ही रहे उनका बड़ा नाम हो गया उन वीरों का तो उनको बीर माने बिरजय हो गया बीरजय जिनकी बड़ी यशस्वी कीर्तिवान योद्धा थे वे सब लोग भरण वरण करते रहे गए है और निकाया मैंने बहुत से खूब बहुत से वीर लोग जो बड़े बड़े वीर योद्धा रावण के साथ चले वैसे रावण की सेना अधिकांश मारी गयी लेकिन सेना का व्यवस्था उस समय ऐसी रहती थी कि जैसे पहले दिन युद्ध करने आए तो सेना के फ्रंट की पहली सेना और दूसरी सेना तीसरी सेना अंतिम सेना जो थी वो उसको पहले भेजा गया तो अधिकांश वही सेना थी तो मर गई आधी सेना पहले ही थी उसके बाद फिर जो है युद्ध हुआ तो उसमें तरह सेना मरती चली गई सेनापति भी उन सैनिकों के जो सेनापति थे वो भी मरते चले गए उसके बाद जब कुंभकर्ण लड़ने के आया तो कुंभकर्ण अकेले लड़ने को आया लेकिन बाद में कुछ सेना रावण ने उसके साथ भी फिर दी रावण को लगा कि अकेला लड़ने जा रहा है कुछ तो सेना भी तो होनी चाहिए बांधों आंदोलों से कौन लड़ेगा इसलिए उसने और सेना फिर दी तो वो सेना भी आई तो वो भी उस दिन मारी गई बहुत सी सेना सबकी सब मारी भगवान राम ने जो कुंभकर्ण सिद्ध करना प्रारंभ किया तो सबसे पहले यही किया उन्होंने की कि एक बाढ़ चढ़ाया तो कोट बाढ़ बन गया वो और साथ के लग के थे, में लग करके सब जितने तो उस दिन बहुत सी सेना जब उसी दिन प्रकार से मारी गई एक ही बार में। फिर देखते है की चौथे दिन जब मेघनाथ ऐसी युद्ध हुआ तब बहुत सी सेना युद्ध क्षेत्र में दोपहर तक मारी गई और मेघनाथ जब जाकर के यज्ञ करने लगा और उसके बाद यज्ञ के बाद में जब इनसे लक्ष्मण जी युद्ध हुआ वहां पर भी बहुत सेना मेघनाथ के साथ भी मारी गई इस प्रकार से जो विविध मेघनाथ की सेना रही होगी मेघनाथ मारी साथ मारी गई जो अन्य सेनापतियों के साथ साथ सेना रही वो उनके मारी गई लेकिन रावण की अपनी सेना है हुँ? जैसे क्रोध मान लो कि एक सेनापति है, है? तो उसके सैनिक कौन होंगे झड़कना झिझिकना किरकिाना दात पीसना मुक्का दिखाना आंखें दिखाना लाल पीला होना ये सब क्या है ये सब उसकी सेना है क्रोध की हुँ? तो होगी ऐसा सेना पत्र होगा जैसी उसकी सेना होगी सब ऐसी करके ये सब जितने साकर हैं, सबकी अपनी अपनी सेना है हु? वे सबके सब, सब जब सेनापति मारा गया और सब सैनिक भी मारे गए उसके साथ में इस प्रकार के अब रावण जो है मोह तो मो की सेना अपने प्रकार की मौत की सेना राज देश ये मेरा ये पराया यही सब सत्य है यही ठीक है इस प्रकार के विपरीत बुद्धि त्याद ये सब के सब जितनी उसकी सेना वो भी कुछ कम सेना थोड़ी है उसके लिए अपार सेना तो ये सब के सब जो ये बड़े बड़े वीर सत्य सब, सब जो रावण की अपनी सेना थी वो सब लेकर रावण आता है समर सूर जा नहीं बहुमाया और ये युद्ध क्षेत्र में बड़े वीरता के साथ में युद्ध करने वाले थे और बहुत माया भी जानते माया जानने के माने ये कभी प्रकट हो कभी छिप जाए कभी नाना रूप बना ले इस प्रकार की सब माया जानते आगे रावण भी माया दिखाएगा रावण देखेंगे युद्ध जब रावण के युद्ध बहुत मिस्टर युद्ध होता है तो उसमें रावण अपनी माया दिखाता है मेघनाथ भी माया देख ली वो आकाश में चढ़ गया और अंतर ध्यान हो गया और वहाँ से बरसाने लगा पहाड़ पर्वत बरसाने लगा तो इस प्रकार दिखाई दे नहीं अब इस प्रकार की उसकी माया जैसी थी उसने मेघनाथ ने अपनी माया दिखा दी ऐसी रावण भी अपनी माया दिखाए, आगे चलकर के देखें रावण ने माया क्या दिखा दी राम ही तमाम बना दिए, दी एक राम ही राम दिखाई देगा तो ऐसे देखते है की ये सब माया उसकी एक नहीं जाना प्रकार की माया दिखाने वाले सब जो तो समर सूरजा नहीं बहु माया ये बहुत माया जानने वाली हर भी चित्रवाहनी विराजी इस कहते हैं की देखो ये इस प्रकार से बहनी मान सेना ये सब सेना के पर्यायवाची शब्द है सेना सेना अति विचित्र माने बहुत ही विचित्र सेना विचित्र सेना के माने जो है ये इतने ही नहीं है कि ये सबके सब तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लिए हुए तरह तरह के घोड़ों इनके ऊपर चढ़े हुए हैं ये जितने निशाचर है इनके शरीर भी नाना प्रकार के है कोई मोटा है कोई पतला है कोई भारी है पर्वत के समान है किसी की आंखें बड़ी हैं किसी की आंखें बिल्कुल छोटी हैं किसी की कैसी है इस प्रकार के दिए तरह तरह के सबसे सभी सैनिक है तो कहते अद विचित्र बानी बिराजी मैंने बिराज रही का तो बहुत तो, ये भी देखो निशाखरी सेना भी कैसी सुंदर है वीर बसंत जैन साजी अब देखो अभी इसमें सुंदरता का भी कर दिया और रावण की सेना भी कैसी सेना है जैसे बसंत आया ऐसे बसंती सेना है वीर बसंत से जैसे बसंत वीर बसंत ने अपनी सेना लेकर के ही हुआ आ गया अब बसंत बड़ा वीर अब यह अध्यात्म क्षेत्र में मनोविज्ञान के क्षेत्र में ये बसंत भी बड़ा वीर है आ? ये काम का जो है सेनापति है अब ऐसा लगता है कि कल मेघना तो मारा गया काम तो मारा गया लेकिन उसका सेनापति या उसका सहायक मित्र जो है वो यह बसंत बच गया तो वो अपने मित्र का बदला लेने के लिए इन रूप में ये सब आ रहा है तो वो अभी मौजूद है अभी तो जैसे बसंत आ जाए तब बसंत ऋतु जो है वो हो वो ऋतुराज जितने जितनी ऋतु उनमें सबका राजा बसंत है इसी प्रकार के शासनों का राजा रावण वैसे तो बसंत जो है वो बहुत ही सुखदायी है कितना बढ़िया फूल खिले हुए हैं कितनी अच्छी जो हो हवा चल रही है लेकिन जब ये कहोगे कि काम किसान बढ़ाव आ रही है तब पता लगे कि ये कितनी जो वो हो ये बसंत की सेना कितनी ही घातक है कितनी जो वो हो व्यक्तियों के मन को घायल कर देने वाली और उनको पीड़ा पहुंचाने वाली कितनी सेना है ये भी तो स्वरूप देखोग लौकिक कवि होंगे तो बसंत का वर्णन करें बहुत सुंदर है साथ क्या बसंत तो ऋतु है कैसी सुंदर है हृदयग्राही बड़ा प्रिय लगने वाली बड़ी सुंदर लगने वाली बड़ी मौज मस्ती की बहुत सुंदर हवा चल रही है त्रविध व्यार चल रही है ये सब वर्णन करेंगे बहुत अच्छा अच्छा लगेगा लेकिन जब उसको देखोगे कि काम किसान बढ़ावा न हमारी तो आप पता चलेगा रे किसान आग लगा देने वाली ये चली आ रही है <गें> तो आग लगाने वाली सेना जैसे बसंत की ऐसे मत समझो कि ये रावण को ये बसंत की सेना बता करके तुलसीदास तो ने राम का बहार कर दिया कह दिया कि तो तुलसीदास जी तो बहुत उसको ये बताने के लिए कि बस ये सेना क्या चली आ रही है? आग लगाने वाली चली आ रही है तो कहते हैं इस प्रकार वीर बसंत सेना जन साधनी को चला रहा है तो चलत कटक दिग्ध दिग्ध सिंधर चलत कटक जब सेना कटक भी सेना है जो बानी ये कटक सेना जो है वो चलत कटक जब सेना इस प्रकार ऐसी रावण की चलती है तो कितनी शक्तिशाली है और कैसा लगता है की दिग्ग सिदुरगही दिग्ग सिन्दुर दिशाओं के हाथी वो डगमगाते हैं वो हाथी जो पृथ्वी की चारों दिशाओं में लेकर के साधे हुए जिससे कि पृथ्वी स्थिर बनी रहती है डगमगाती नहीं है हाथी भी जब पृथ्वी ऊपर ही की चले तो पृथ्वी हिलने लगी और बड़ा बोझ भारी पड़ा तो हाथियों का भी बैलेंस बिगड़ने लगा और वो लोग उनके पेड़ लड़खलाने लग लगे और पृथ्वी नहीं पयोधी पयोधी मैंने समुद्र समुद्र समुद्र खलवलाने लगा जब पृथ्वी हिलने लगी तो समुद्र पृथ्वी में पानी बढ़ा समुद्र का तो पानी भी खलबलाने लगा और कुधर डगम का ही के माने पर्वत पर्वत भी जो है वो डकमगाने लगे जब पृथ्वी हिलने लगे पर्वत डगवाने लगेंगे समुद्र का पानी खलबलाने लगेगा ये सब हो गया दिग्गज हाथी जो है गाड़ने लगे और हुए लोग डकमगाने लगे सब माने इस प्रकार की सेना बड़ी शक्तिशाली सेना ये सब वर्णन इसलिए करते हैं कि मोह को कोई छोटा मत मांगिए ये अरे मोह है तो क्या हुआ इसको तो जब चाहे खत्म कर देंगे इसकी भीषणता का वर्णन करके सावधान करते हैं कि देखो मोह कैसा है इसको पहचानो समझो उठी रेणु रवि गये उपाई और जब इस प्रकार से वो इतनी बड़ी सेना चली तो सेना चलने में धूल उड़ेगी धूल उड़ी और इतनी धूल उड़ी की बहुत धूल उड़ी कितनी धूल उड़ी कि रवि गये छपाई आकाश में आती जैसी आ गई सूर्य ढक गया धुंधला हो गया सूर्य बिल्कुल आकाश इतनी धूल उड़ी और मृत बस बस तो बसुधा अकुलाई और मृत थकित वो हिलने लगी अब देखो इसमें अब जब वर्णन करते है तो एक और ध्यान रखते है की रावण चलता है तो पंच ये पंच महापुर जितने ये सत्य सब जाकर खुल जाते हैं अब यहाँ सबके नाम गिरा दिए पयोधी भी आ गया ये पृथ्वी भी आ गई वायु भी आ गई सूर्य अग्नि के स्थान पर आ गया ये सब के सब आ आकाश पृथ्वी सूर्य आकाश लग गया मिट्टी सिद्ध भाव से तो ये आकाश भी हो गया वायु भी हो गई अग्नि भी सूर्य हो गया जल समुद्र हो गया पृथ्वी हो गई ये सब के सब पंच महाभूत सब जो है वो व्याकुल हो, होते रावण के चलने पर माने सारा जितनी विस्तृषि है इसको होने सारा को ब्या रखा है थो थो सारी दृष्टि जब इनको पांचवें ना दिया तो सारी सृष्टि पांचवे के अंदर पांच भौतिक सृष्टि है सही प्राण मन बुद्धि सब ही पंच महाभूत के अंतर्गत वो भी आते हैं भाई जगत भी जितना है सब उसी के अंतर्गत आता है ये सब सब क्षुभ हो गया रावण के मोह से व्याकुल हो गए पनव निशान घोर बाजही पनव निशान पनवमन ढोल ढोल बड़ा ढोल छोटा ढोल थोड़ा छोटा ढोल जो है एक बड़ा ढोल तो जमीन में रख करके पीटा जाता है और छोटा ढोल जो होता है वो उठा करके अपने साथ में दे कमर के कमर में डाल करके लेके चलते हैं फिर उसको पीटते हैं उसे पनव के तो पनव निशान घोर रवि बाज हैं पनव निशान घोर मान खूब ताल बजा रहे हैं ये बाजा बजाने वा वाले और घोर रव बाज ही और घोड़े वो भी हैं। बोल रहे है घोर रवन भयंकर बाज ही बज रहे है मान्य गाड़े बड़े भयंकर स्वर्व बज रहे हैं और प्रलय समय के जन घरों का आगे ऐसी गगड़ाहट हो रही है उनकी जैसे प्रलय काल आ गया हो बादल गिरे हो और ताल बिजली चमक रही हो और ऐसा लगता तो हो कि बस प्रलय काल होने ही जा रहा है तो रावण की जितनी भी सेना ये विनाशकारी सेना सेना तो यही है और सेना का काम का क्या है विनाश करना है रावण और फिर उसकी सेना अब ये सब जैसे बारिश सृष्टि में अगर मान लो कि लंका में इस प्रकार की सेना चल रही थी तो वैसे ही अपने अंदर देख लो अपने अंदर देखो कि मोह है और मोह की सेना है तो अपने आंतरिक जगत में सब ये बिना सही करने वाली सेना है ये मोह कोई कल्याण करने वाला नहीं और मोह में एक विचित्र बात और भी है कि जब मोह बुद्धि में छा जाता है तो बुद्धि उलट जाती है उलट के माने जो जो ठीक है वो गैर लगने लगता है जो गैर है वही ठीक लगने लगता है जो सत्य है वो असत्य लगने लगता है जो सत्य है वो सत्य लगने लगता है जो हितकारी है वो अहितकारी लगने लगता है जो अहितकारी है वो हितकारी लगने लगता है ऐसी बुद्धि उलट जाती है विपरीत बुद्धि हो जाती है उसमें ये व्यक्ति को कभी समाज में देखते हैं जिन लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान बिल्कुल नहीं वे लोग इसी प्रकार से बोलते हैं अगर किसी व्यक्ति में मोह न हो मान लो किसी व्यक्ति को समाज में हजारों लाख लोग हैं किसी व्यक्ति को थोड़ा सा ज्ञान आ जाए थोड़ा सा उसको वैराग्य आ जाए तो दूसरे लोग क्या करेंगे उसकी निंदा करेंगे कह अरे साहब क्या है व्यक्ति बिल्कुल मायावो तो ही नहीं माया मायावो बिल्कुल नहीं है इसके माने व्यक्ति बिल्कुल बेकार आता किसी काम का नहीं बुद्धि कैसी है विपरीत बुद्धि का नाम ऐसा लगता है मायामोह होना चाहिए इसी से सबका कल्याण अब फिर तर्क भी देंगे और माया मोह नहीं होगा तो सब किस प्रकार से काम करेंगे फिर कैसे आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे फिर कैसे प्रेम रहेगा कैसे भी चलेगा इस प्रकार से ऐसा लगता है कि माया मोह के कारण ही समाज का संगठन बना हुआ है और परिवार का भी संगठन बना हुआ है और माया मोह के कारण ही लोग विकास कर रहे हैं तरक्की हो रही है और माया मोह न हो सबके तो साथ बेकार सब हो जाए कुछ न चले न परिवार चले न समाज चले न धन संपत्ति कुछ हो गई ये धारण है तो ये विपरीत बुद्धियां इस प्रकार की जो है ये है कैसे उत्पन्न होती है ये मोह का ही काम है ये सर, समय जो है ये है विनाशकारी लीला मोह जो है वो हो यद विनाश का कार्य करता है उसकी सेना भी इतनी भयंकर सेना उसकी है लेकिन उसकी विनाश लीला नहीं दिखाई देती लोगों को ये नहीं समझ में आता कि मोह हम जो हमारे जीवन को नष्ट कर रहा है समय को नष्ट कर रहा है शक्ति को नष्ट कर रहा है मानव जीवन प्राप्त हुआ ये जीवन को दर्थ बर्बाद कर रहा है हमें उन कार्यों में लगा रहा है जो बिल्कुल तुच्छ है केवल जीवन को शक्ति को समय को नष्ट करने वाले हैं उसी में ये लगा रहा है ये सूझते ही नहीं सूझे कैसे मोह जो देखने देगा इस बार इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से पनव निशान घोर बाजे बाजी प्रलय समय के जन घन राज और बाजे नतीजे पनव बसते हैं वही उसके साथ भेरी भी नतीरी भी ये सब सेनाई सब बचते है बाजे और मारू राग सब सुखदाई लेकिन ये सब बाजे बसते हैं तो इनमें राग कौन सा है मारू राग मारू राग के माने अब ये नहीं की इसमें जो है वो कोई भैरवी राग गा रहा वो सब अरे ये सबके शब्द मारू रात के माने ऐसी आवाज होगी कि आवाज कान में जाएगी तो बस उनको युद्ध करने की प्रेरणा होगी बस उनको भी सोचेगा कि मारो मारो काटो काटो तो बस यही उनके मन में आएगा ऐसी बाजे बज रहे है तो बाजों के बाजे जितने बचते हैं उनके भी भिन्न भिन्न प्रकार के उनके स्वर हैं भिन्न भिन्न प्रकार के है तो नाना प्रकार के आंतरिक भावों को जागृत करने वाले है वीरों के मन में वीरता उत्पन्न करने वाले भी शब्द हो सकते है इसी प्रकार से अन्यान्य भावों को तो भक्तिभाव भी जागृत करने के लिए इसीलिए जो है वो संगीत का प्रयोग करते हैं संगीत का प्रयोग करो इस प्रकार का संगीत ऐसे उसकी ध्वनिया हो जिससे की अपने अंदर श्रद्धा जागृत हो भगवान में प्रेम जागृत हो तो इस प्रकार का भी वो उसकी भिन्न ध्वनि जो हो लेकिन यही संगीत ये वो अन्य लोगों को संसारी लोगों को प्राणों में सुख देने वाली और मन में विकार उत्पन्न करने वाली